खाली होने से भयभीत थे, चाहे फिर दुख से ही क्यों न भरा हो सुख न मिले तो कोई बात नहीं दुख ही सही लेकिन कुछ पकड़ने को चाहिए कोई सहारा चाहिए दुख भी ना हो तो तुम सुनने में खोने लगोगे सुख का किनारा तो दूर मालूम पड़ता है दुख का किनारा पास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 तुम्हें इतनी भी फुर्सत नहीं दुख के द्वारा तुम दूसरों का ध्यान आकर्षित करते हो और अक्सर यह तरकीब मन में बैठ जाती गहरी बैठ जाती कि दुख से ध्यान आकर्षित होता है बचपन से ही सीख लेते हैं छोटे छोटे बच्चे सीख लेते हैं। जब वो चाहते हैं मां का ध्यान मिले पिता का ध्यान मिले लेट जाएंगे बिस्तर पर कि सिर में दर्द है स्त्रियों ने तो सारी दुनिया में यह कला सीख रखी मैं अनेक घरों में मेहमान होता था मैं चकित होकर देखता था कि पत्नी ठीक थी प्रसन्न थी मुझसे ठीक ठीक थी, बात कर रही थी उसके पति आया और वो लेट गई उसके सिर में दर्द है। पति से ध्यान को पाने का यही उपाय है सिर में दर्द हो तो पति पास बैठता है सिर में दर्द ना हो तो कौन किसके पास बैठता है और हजार काम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 ऐसे और हजार काम थे दुकान थी बाजार था लेकिन अब मुनि महाराज ने तीस दिन का उपवास कर लिया तो अब तो जाना ही होगा भीड़ बढ़ने लगती लोग कांटों पर लेटे सिर्फ इसीलिए कि कांटों पर लेटे तभी तुम्हारी नजरें उन पर पड़ती लोग अपने को सता रहे हैं धर्म के नाम पर लोग हजार तरह की पीड़ाएं अपने को दे रहे हैं घाव बना रहे हैं जब तक तुम्हारे मुनि महाराज बिल्कुल सुख के हड्डी हड्डी ना हो जाए जब तक तुम्हें थोड़ा उन पर मांस दिखाई पड़े तब तक तुम्हें सक रहता है। क्या अभी मजा कर रहे हैं? अभी हड्डी है। जब मांस बिल्कुल चला जाए जब वे बिल्कुल अस्थि पंजर हो जाएं, तुम कहते हो हां यह है तपस्वी का रूप जब उनका चेहरा पीला पड़ जाए और खून बिल्कुल खो जाए एक बार कुछ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 दुखी आदमी के सब संगी साथी सहानुभूति प्रकट करने लगते। तुम एक बड़ा मकान बना लो सारा गांव तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे मकान में आग लग जाए सारा गांव तुम्हारे लिए आंसू बहा तुमने ये मजा देखा जो तुम्हारे दुख में आंसू बहा रहे हैं इन्होंने कभी तुम्हारे सुख में खुशी नहीं मनाई थी इनके आंसू झूठे ये मजा ले रहे हैं। ये कह रहे हैं चलो अच्छा हुआ तो जल गया ना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 सहानुभूति बताने वाले को क्या मजा मिलता है उसको मजा मिलता है कि आज मैं उस हालत में हूं जहां सहानुभूति बताता हूं तुम उस हालत में हो जहां सहानुभूति बताई जाती आज तुम गिरे हो चारों खाने चित जमीन पर पड़े हो आज मुझे मौका है कि तुम्हारे गांव सहलाऊ मलम पट्टी करूं आज मुझे मौका है कि तुम्हें बताऊं कि मेरी हालत तुमसे बेहतर है जब कोई तुम्हारे आंसू पहुंचता है तो जरा उसकी आंखों में गौर से देखना वो खुश हो रहा है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 इनका तर्क प्रगाढ़ है इनकी प्रतिभा बजनी है ये जब कुछ कहते हैं तो उसके कहने के पीछे इनका पूरा बल होता इनकी पूरी जीवन ज्योति होती तो इनकी बात को तुम इंकार नहीं कर सकते इंकार करने की तुम्हारे पास क्षमता नहीं साहस नहीं इंकार कैसे करोगे तुम्हारे चेहरे पर दुख है तुम्हारे प्राणों में दुख है इनके चारों आनंद की वर्षा हो रही इंकार तुम किस मुंह से करोगे तो इंकार तो नहीं कर पाते कि आप गलत कहते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 शायद जल स्रोत मिल जाए थोड़ी मेहनत और जल्दी थको थकोमत दिल्ली ज्यादा दूर नहीं थोड़े और चलो इतने चले हो थोड़ा और चल लो इतनी जिंदगी गंवाई है थोड़ी और दांव पर लगा के देख लो और फिर नहीं होगा कुछ तो अंत में तो धर्म है ही लेकिन तुम धर्म को हमेशा अंत में रखते हो तुम कहते हो नहीं होगा कुछ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 अधिकतम लोग गलत होंगे और एक इक्का दुखा आदमी कभी सही हो जाता है ये बात जस्ती नहीं इनमें बहुत समझदार है पढ़े लिखे बुद्धिमान है प्रतिष्ठित है इनमें सब तरह के लोग हैं गरीब हैं अमीर है सब भागे जा रहे हैं इतनी बड़ी भीड़ जब जा रही हो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 हर जवान रुक जाना चाहता है कि बूढ़ा ना हो जाऊं लेकिन हर एक को बूढ़ा होना पड़ेगा धार बही जाती ये पानी के बबूलों जैसा जीवन रोज बदलता जाता है यहां कुछ भी थिर नहीं तो जब बूढ़ापा आएगा और उसके पहले कदम तुम सुनोगे दुख होगा कि हार गया हारे इत्यादि कुछ भी नहीं जीत की आकांक्षा के कारण हार का ख्याल पैदा हो रहा यह भ्रांति इसलिए बन रही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 वो जीवन थी इसीलिए है कि बहरा है बहने में जीवन है जीवन में बहाव है जो ठहरा हुआ है एक पत्थर पड़ा है गुलाब के फूल के पास ही वो सुबह भी पड़ा था सांझ भी पड़ा होगा कल भी पड़ा होगा परसों भी पड़ा होगा सदियां बीत गई और सदियों तक पड़ा रहेगा और ये गुलाब का फूल सुबह खिला और सांझ मुरझा गया ये सोच के कि गुलाब का फूल मुरझा जाएगा तुमने पत्थर की पूजा करनी शुरू कर दी आदमी खूब अद्भुत है पत्थर की मूर्तियों पर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 समुद्र तटों के वहां लोग इकट्ठे इतनी भीड़ भाड़ मालूम होती है खड़े होने की जगह नहीं है इससे अपने घर में थोड़ी ज्यादा जगह थी चले मीलों तक कारें एक दूसरे से लगी चल रही हैं चार छह घंटे कार ड्राइव करके पहुंचे फिर चार छह घंटे कार ड्राइव करके लौटे और वहां वही भीड़ थी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 एक दिन सुबह छह बजे से शाम छह बजे तक कुछ ना किया हो पढ़े रहे अखबार भी ना पढ़ा हो रेडियो भी ना खोला हो पत्नी से भी नहीं झगड़े हो पड़ोसियों से भी जाके गपशप सप ना की हो एक दिन तुमने कभी ऐसा किया है कि कुछ ना किया हो तुम्हें याद ना आएगा ऐसी जिंदगी में कोई दिन जिस दिन तुमने कुछ ना किया हो क्या कारण होगा कि कभी तुमने इतना विश्राम भी न जाना खाली होने में डर लगता है खाली होने में भय लगता है कि भीतर अगर मैं गया खालीपन में और वहां कुछ न पाया तो मुल्ला नसुद्दीन एक ट्रेन में सफर कर रहा था टिकट कलेक्टर आया टिकट पूछी मुल्ला बहुत से खींचे बना रखा है कमीज़ में भी कोट में भी अचकन में भी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 व्यस्तता अर्थात बाहर अव्यस्त हुए खाली हुए विराम आया तो भीतर जाना पड़ेगा और तो जाने कोई जगह नहीं बसती बाहर से ऊर्जा उलझी थी सुलझ गई तो कहां जाएगी लौटेगी अपने घर पर जैसे पंछी उड़ा उड़ा और थक गया तो लौट आता अपने नीड़ में ऐसे ही तुम अगर बाहर कोई उलझन न पाओगे तो कहां जाओगे लौट आओगे अपने नीड़ में और डर लगता है कि वहां अगर सन्नाटा हुआ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 जहाँ रहने की जगह हो जहाँ रहा जा सके कमरे का मतलब होता है जहाँ रहा जा सके यहाँ तो रह ही नहीं सकता कोई यहाँ रिक्तता तो बिल्कुल नहीं है और रिक्तता के बिना कैसे रहोगे रिक्तता में ही रहा जाता है इसलिए तो सारा अस्तित्व आकाश में रहता है क्योंकि आकाश यानी शून्य आकाश यानी अवकाश जगह देता है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 निकाल निकाल के पूछते था अब इतना रहने दें इसको भी ले जाओ रेडियो रहने दें टेलीविजन रहने दें उनका सब तुम ले जाओ तुम बस मुझे छोड़ दो और तुम भी ज्यादा यहां मत आना चाहो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 तुम्हें अपना बनाना चाहता हूं मुकद्दर आजमाना चाहता हूं मुझे बस प्यार का एक जाम दे दे मैं सब कुछ भूल जाना चाहता हूं फिर तुम गलत जगह आ गए तुम्हें अपना बनाना चाहता हूं यहां सारी चिश्ते ये चल रही कि अब तुम अपना और ना बनाओ अपना बनाना यानी मोर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 और इसलिए तो मंदिरों पे भी झगड़े हो जाते हैं क्योंकि जहां मेरा है वहां झगड़ा है जहां मेरा है वहां उपद्रव है मैं गांव में गया एक ही जैन मंदिर है थोड़े से घर हैं उस गांव में कुछ स्वतांबरियों के घर है कुछ दिगंबरियों के घर एक ही मंदिर है, मंदिर पे ताला पड़ा पुलिस का मैंने पूछा मामला क्या है उनका स्वतंबर दिगंबरों में झगड़ा हो गया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 कोई पूजा से मतलब नहीं पूजा करनी हो तो क्या मतलब है यहां आने का कहीं भी हो सकती उपद्रवी लोग देख लिया कि 12 बज गए लेकिन उपद्रव खींचे गए पूजा को साढ़े बजा दिए दिगंबरी आ गए लठ लेके हटो वो उनके महावीर स्वामी खड़े देख रहे हैं बेचारे की ये वहां लठ चल गए 12 के बाद मंदिर मेरा है ये जो लठ लेके आए हैं इनको पूजा से प्रयोजन है क्योंकि पूजा करने वाले को लठ लेके आने की क्या जरूरत थी सुतंबरी और दिगंबरी में कुछ बड़े भेद नहीं है मगर मेरा अर्चना चाहती एक ही महावीर के शिष्य एक की ही पूजा है लेकिन उसमें भी थोड़े थोड़े हिसाब लगा लिए जरा जरा से हिसाब महावीर में ज्यादा हिसाब लगाने की सुविधा भी नहीं नग्न खड़े अब सुन तुम फर्क भी क्या करोगे लंगोटी भी नहीं लगा सकते तो एक छोटा सा हिसाब बना लिया है दिगंबरी पूजा करते महावीर की बंद आंख अवस्था में और सुताम्बरी पूजा करते खुली आंख अवस्था तब पत्थर की मूर्ति ऐसा आंख खोलना बंद तो होना हो नहीं सकता तो सुताम्बरी एक नकली आंख चिपका देते ऊपर से खुली आंख रहे भीतर बंद किए वो मूर्ति भीतर बंद आंख की है ऊपर से खुली आंख चिपका दी आप पूजा कर ली क्योंकि वो खुली आंख भगवान की पूजा करते, दिगंबरी आते वो जल्दी से निकाल आंख अलग कर देते, महावीर से तो कुछ लेना देना नहीं है तुमने कहानी सुनी एक गुरु के दो शिष्य थे एक भरी दोपहरी गर्मी के दिन और दोनों पैर दाप रहे थे एक बाया एक दाया बांट लिया था उन्होंने आधा आधा दोनों को सेवा करनी गुरुन का भी झगड़ा मत करो सेवा करो बांट लो गुरु तो सो गया उसकी थोड़ी झपकी आ गई करबट ले ली तो बाया पैर दाएं पैर पर पड़ गया तो जिसको दाएं पैर मिला था उसने दूसरे उसका हटा ले अपने पैर को ये मेरे बर्दाश्त के बाहर देख हटा ले दूसरा भी उसने कहा उसने कौन है मेरे पैर को हटाने वाला यहीं रहेगा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 चारों तरफ से बरस के मिलता है प्रेम पाने के लिए जुमारी चाहिए भिखारी नहीं सब दाव पे लगाने की हिम्मत होनी चाहिए और क्या एक जाम मांगते हो एक जाम से क्या होगा तुम्हारे ओंठों पर लगेगा मुश्किल से पूरा सागर उपलब्ध हो और तुम जाम मांगो मगर कंजूसी की ऐसी वृत्ति हो गई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 वो होश लाने वाली शराब है बेहोशी लाने वाली शराबें तो सब तरफ मिल रही बेहोशी लाने वाली शराब में कितना मूल्य है थोड़ी देर को भूल जाओगे फिर याद आएगी और घनी होकर आएगी थोड़ी देर को भूल जाओगे तब भी भीतर तो सरकती ही रहेगी चिंता से भरा आदमी शराब पी लेता चलो रात गुजर गई सुबह फिर चिंताएं वहीं की वहीं खड़ी और बड़ी होकर खड़ी क्योंकि रात हल कर ली होती तो उनकी उम्र कम थी अब रात भर और गुजर गई उनकी उम्र ज्यादा हो गई वो और मजबूत हो गई उनके जड़े और फैल गई फिर शराब पी ली ऐसे दो चार दस दिन गुजार दिए तो चिंताएं तुम्हारे भीतर गहरी मजबूती से जड़ जमा लेंगी उनको हल करना रोज रोज कठिन हो जाएगा बेहोशी से कुछ लाभ नहीं है और तुम संगीत में भी बेहोशी खोजते हो और तुम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 कि इससे तुम जागोगे भी और मस्त भी हो जाओगे इसलिए मैं इसको शराब भी कहता हूं तुम जागोगे भी और डोलोगे भी मगर डोलना अगर बेहोशी में हो तो कुछ मजा ना रहा वो तो नींद का डोलना है जाग के डोलो होश से भरे नाचो, होश भी हो और नाच भी हो होश भी हो रसधार भी बहे भीतर होश का दिया जले और बाहर मस्ती हो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 कि कैसी ही जंजीरों में उसे कस दिया जाए वो क्षणों में खोल के बाहर आ जाता था जंजीरों में कस के पेटियों में बंद करके पेटियों पे ताले समुद्र में फेंका गया वहां से भी वो मिनटों के भीतर बाहर आ गए दुनिया के सभी कारागृहों में उस पर प्रयोग किए गए सभी तरह के पुलिस ने अपने इंतजाम किए इंग्लैंड में अमरीका में फ्रांस में जर्मनी में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 चकित होने जैसी बात है तितली का होना असंभव जैसा होना है होना नहीं चाहिए इतनी सुंदर तितली इतनी रंग बिरंगी तितली यूं उड़ी जाती बच्चा चकित है, विमुक्त है भागा तुम उसका हाथ खींचते हो कहते हो कहा जाती हो बच्चा घास में एक फूले खिले फूल को देख के विमुक्त हो जाता रसलीन हो जाता कंकड़ पत्थर बिनने लगता समुद्र के तट पर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 गर्भवती थी नौ महीने पूरे हो गए थे पति बड़ा बेचैन था बाहर खड़ा है पर्दे के बाहर डॉक्टर भीतर गया भीतर से डॉक्टर बाहर जहां का खिड़की में से और बोला कि हाथोड़ी होगी थोड़ा डरा पति क्या हाथोड़ी पत्नी गर्भवती है हाथोड़ी की क्या जरूरत मगर उसने कहा होगी जरूरत उसने हाथोड़ी ला दे थी फिर थोड़ी देर बाद उसने बोला स्क्रू ड्राइवर नहीं ने ये डॉक्टर है कि कोई मैकेनिक आ गया कि क्या मामला है मगर अब मांगता है तो उसको स्क्रू ड्राइवर दे दिया थोड़ी देर में बोला आ रहा तब तो उसने कहा हद हो गई मामला क्या मेरी पत्नी को हुआ क्या उसने कहा पत्नी की बकवास मत करो अभी मेरी पेटी नहीं खुली तुम पत्नी की लगा रहे तुम औजार मांग रहे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 स्वर्ग में क्या चाह रहे हैं वही अपसराए जिनको तुम यहां चाह रहे हो तुम फिल्म अभिनेत्रियों में देख रहे हो तुम जरा आधुनिक हो वो जरा प्राचीन वो जरा उर्वसी इत्यादि की सोच रहे हैं वो पुरानी फिल्म अभिनेत्री वो सोच रहे हैं वहां मिलेगा तुम सोचते हो यहीं चले जाएं बाजार में और दो कुल्हड़ पी लें और वो सोचते हैं कि वहां पियेंगे बहस्त में जहां झरने बह रहे हैं शराब के यहां क्या पीना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 भगवान एक संत से आपके बारे में बातचीत होती थी मैंने कहा मेरे भगवान श्री स्वयं सभी प्रश्नों के उत्तर उन्होंने कहा नहीं उत्तर तो बहुत है मगर रजनीश तो सभी उत्तरों के लिए एक प्रश्न बन गया भगवान कृपया बताएं कि आप प्रश्न या उत्तर <laughs> जो सभी उत्तरों के लिए एक प्रश्न बन गया हो वही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 तुम एक दिन सुबह से लेकर सांझ तक मेरा बच्चा जो करे वो करो बसा को आज कोई आदमी उसके पीछे पीछे चल रहा तो और उछला और कूदा उसने देखा जो मैं करता हूं वही ये भी करता है तब तो उसकी हद होगी मजे की झाड़ पे चढ़ा टीन पे चढ़ गया टीन पे कूद पड़ा झाड़ से कूदा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 तो प्रधानमंत्री कौन होना चाहेगा ये भी सवाल अगर मेरा बस चले तो मैं कानून बना दू कि सभी प्रधानमंत्री बात खत्म झगड़ा खत्म मगर तब कोई नहीं होना चाहेगा तब लोग कहेंगे अब इस प्रधानमंत्री होने से कैसे छूट क्योंकि सामान्य हो गया प्रधानमंत्री होने का मजा ये है कि साठ करोड़ के मुल्क में एक आदमी हो सकता है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 एक पगडंडी की कुचली हुई सी तेज कदमों के तले दर्द से कराहती है दो किनारों पर जवां सि के चेहरे तक कर चुप सी रह जाती है सोच के बस यू मेरी कोह कुचल देते ना रहगीर अगर मेरे बेटे भी जवां हो गए होते अब तक मेरी बेटी भी तो बिहानी के काबिल होती पगडंडी मगर ये बात मुझे प्यारी लगी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 आपा छोड़ो मैं भाव छोड़ो इसलिए बुद्ध ने कहा है, जो अनतता को उपलब्ध हो जाए जो जान ले कि मैं नहीं हूं वही ब्राह्मण है एस धम्मो सनंतन हो आजित नहीं